ना क्या हो गया था व्यापार विशेषण और उसमें तीन अंश हो गया भावा, भावा, किम भाव क्या भावित कथम भाव तीन अंश के लिए अभी देख रहे थे हम लोग साच भवन इसको भवितुर भवितुर प्रयोज्युरता मतलब जो प्रयोज्यकर्ता को लेंगे तो, तो भवन भवन का अर्थ हो गया प्रवृति भवन अर्थात भवितुर होना होना अर्थात क्या होना उसका प्रवृति होना उसका स्वयं का स्वरूप का भवन वो नहीं जो पिता का वाक्य प्रयोग से भवितुर जो होना क्या होना उसमें प्रवृत्ति होना पुत्र का प्रवृत्ति ही यहाँ भवन शब्द से लिया जाएगा तद तो अनुकूल पिता का व्यापार उसका जो है जो प्रेरणा प्रेरणा शब्द के द्वारा ज्ञापित तो होगा तो उसका जो उद्देश्य अभिप्राय है अच्छा हम लोग पेज नंबर थर्टी थ्री में देख रहे थे साच सावना अंशत्र अक्ष्यम साधनमित कर्तव्यता किम भाव क्या न भाव कथम भावय त्र यहाँ तक तो हुआ था खाली एक पंक्ति हुआ था अच्छा तत्र तत्र अर्थात अभी तीन हो गए तीन अंश हो गए तो तीन अंश के मध्य में साध्या आकांक्षाएं प्रथम अंश हो गया किम भावयत तो कहते हैं किम भाव अर्थात साध्यम भावयत वो क्या है साध्य क्या है कदम साध्य का आकांक्षा हुई साध्या आकांक्षाएं तो वक्षमाण अंशत्र उपेता आर्थिक भावना साध्य अन्वेति तो यभी ये शाब्दी भावना का विचार चल रहा है शाब्दी भावना का किम भाव है तथा शाब्दी भावना के द्वारा क्या करवाए तो कहते हैं कि वक्ष्यवाण अंश उपेता अर्थी भावना आगे अर्थी भावना कहा जाएगा वो भी भावना होने से उनमें भी तीन अंश रहेगा तो वही आर्थिक शाब्दी भावना का साध्य क्या है ऐसे आकांक्षा होने से आगे कहा जाने वाली अर्थी भावना ही शाब्दी भावना का साध्य रूपेण अन्वय दी अन्वय होगा अर्थात शाब्धिक भावना का साध्य क्या हो जाएगा आर्थिक भावना हो जाएगा अर्थात आर्थिक भावना ही साध्य शाब्धिक भावना का साध्य रूपेण अन्वय होगा क्यों आर्थिक भावना साध्य हो जाएगा कहते हैं कि शाब्दी भावना का सबसे नजदीक है आर्थिक भावना कैसे कहते कि स्वर्ग कामो यजेत तो ये वाक्य है उसमें यजेत यजेत में यज धातु हो गया तो अप्रत्यय हो गया यह तव तो जो प्रत्यय हो गया तिंग प्रत्यय इसमें भी दो अंश है एक आख्यात अंश एक लिंग अंश यह शाब्दी भावना लिंग अंश के द्वारा कहा जाता है और लिंग अंश तव तो में है और वही तव तो में दूसरा अंश है आख्यात वही आख्यात आर्थिक भावना को कहता है तो इसलिए शाब्दी भावना का सबसे नजदीक हो गया आर्थिक भावना क्योंकि एक ही प्रत्यय का अंदर में ही है और उससे बाहर जाएंगे तो जाकर के आपको कर, क्रिया मिलेगा धातु धातुअर्थ मिलेगा किंतु सबसे नजदीक हो गया आर्थिक भावना इसलिए कहते हैं कि एक प्रत्यय तो समान गम्य तो प्रत्यय के द्वारा ही ये गम्य हो रहा है अच्छा आपको फैन चाहिए तब तो फिर वहां जाइए <laughs> तो एक ही प्रत्यय अर्थात तो एक ही तव तो प्रत्यय में दोनों है इसलिए सबसे नजदीक हो गए एक प्रत्यय गम्य न समान अभिधान सूते है समान अभिधान अभिधान, अभिधान वाचक तो एक ही वाचक वाचक हो गया या तो तो जो वाचक है उसी वाचक में लिंग अंश भी है शाब्दी भावना और आख्यात अंश है आरती भावना एक ही तत्यय तो के द्वारा कहा जाता है एक प्रत्यय गम्य अर्थात समान अभिधान इनका वाचक एक ही हो गया अच्छा ये त तो के द्वारा अभी लिंग कहा गया आख्यात तो कहा गया उसमें संख्या है यजे त तो यजे ते और यजन्ते तो अभी उसमें संख्या भी है एकत्र तो संख्या है और यजे तो कहेंगे यजे त तो यजे है यजे यम ये भी अलग हो जाएगा तो यजय तक कहने से प्रथम पुरुष आया तो अभी त तो में थर्टी थ्री अभी वो त तो में दो अंश है एक लिंग अंश है आख्यात तो अंश है ये तो दोनों भावना हो गया और लिंग अंश में जो शाब्दी भावना कहा जाता है उसका साध्य आर्थिक भावना आप ले, ले कि एक प्रत्यय के अंदर में है अभी उसी प्रत्यय में तो संख्या भी है वचन है और पुरुष भी है तो आप उनको क्यों नहीं ले रहे हैं अगर एक प्रत्यय गम्य कहेंगे तो ये देखिए आगे पृष्ठ संख्या 37 उसमें चित्र दिया है यज त में धातु हो गया यज और प्रत्यय हो गया त तो, तो के अंदर में आख्या तो है आर्थिक भावना को कहेगा और लिंग शाब्दी भावना को कहता है आगे वचन है तो कहने से एक वचन हो गया आगे काल है यहाँ तो लिंग है इसमें कालो नहीं है अगर हम लट कहेंगे तो उसमें काल भी आ जाएगा और आगे पुरुष भी है प्रथम पुरुष है तो भी प्रश्न करने वाला कहता है कि शाब्दी भावना का साध्य आर्थिक भावना ले लिए तो के अंदर है ये बाकीों को क्यों नहीं लिए ये शंका होता है आगे देखिए जहाँ पाठ चलता था 33 में संख्या दिनम एक प्रत्यय गम्य ते संख्या पुरुष काल ये भी सब एक पुरुष वही प्रत्यय के द्वारा त तो, प्रत्यय के द्वारा गम्य होते हैं होने पर भी अयोग्यवाद ये पुरुषार्थ नहीं है क्योंकि जो आर्थिक भावना होता है वही पुरुषार्थ है पुरुष उसको करने से उसका फलो सिद्ध होगा और यहाँ जो पुरुष अथवा वो जो बाकी वचन वो सब इसका कोई आवश्यकता नहीं है उसका तो होने से न साध्यत्व न तो वो सब साध्य रूपेण शाब्धिकावना का साध्य रूपेण पुरुष वचन इत्यादि इनका सब अन्वयन नहीं होगा पुरुषार्थ नहीं रहने से उनका योग्यता नहीं रहा साब्दी भावना उनको क्यों नहीं ले रहा है साध्य तो कहीं उनमे योग्यता नहीं है योग्यता क्यूँ नहीं है कहते ऊपर प्रयोजन ही नहीं है पुरुषार्थ नहीं हो तो ये हो गया साध्य अंश सा। आगे साधना लिंगादि ज्ञानम करणत्वे नव तभी तो साधन क्या है अर्थात ये जो सावधि भावना हुआ इसका कार्य है कि प्रेरणा देना तो ये प्रेरणा देना ये कैसा करेगा ये साधन क्या है तो कहते लिंगादि ज्ञान ये शब्द उच्चारण कर दिया कर देने से लिंग का ज्ञान हुआ इसी के द्वारा उसका साध्य को करवा देगा तो ये कर्ण हो जाएगा कर्णत्व न क्योंकि शाब्दी भावना हो गया प्रवर्तना प्रेरणा अभिप्राय को बताना प्रेरणा तो ये प्रेरणा कैसे देगा गया दे? लिंग का ज्ञान करवा दिया बस यही प्रेरणा हो गया क्योंकि लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति निश्चय निश्चयन ज्ञान होता है कहा तो जो जिसका निश्चयन न जिससे ज्ञान होगा वही उसका वाच्य हो जाएगा, जाएगा। इसलिए केवल शाब्दी भावना लिंग में ही रहेगा लिंग लोटतव्य मतलब जहाँ विधि को होता है ना लिंग ज्ञान करण हुआ लिंग ज्यान, लिंग ज्ञान ज्ञान ना वो जो लिंग है अर्थात उसमें जो त तो है वो लिंग अंश सा, वो शाब्दी भावना है किंतु तो उसका ज्ञान भी होना चाहिए ना नहीं तो व्यक्ति क्यों प्रवृत्त होगा तो आप उच्चारण कर दिए यजय तिंगण हो जाएगा क्योंकि उसका ज्ञान होने से ही प्रवृत्त होगा लिंग में है प्रवर्तन क्योंकि प्रवर्तना है किन्तु तो प्रवर्तना का ज्ञान जब तक पुत्र को नहीं होगा वो प्रवर्तन नहीं होगा तो ये हो गया करण उसका ज्ञान होना चाहिए उद्देश्य उद्देश्य का हाँ। है। है। हाँ। का ज्ञान साधन उद्दा उसका ज्ञान हो जाना यही करण है वो वो अर्थव्यवनाण है साधन है अच्छा लिंगादि ज्ञान कर्ण तेनाती और कर्ण हो जाएगा कैसे ये जहां तब्य लोट जहां जो व्यवहार हुआ है अच्छा आगे तस्करण अभी लिंगाधि ज्ञान करण हुआ तो इसका कर्णत्व न भावना उत्पादक न लिंग का ज्ञान होने से पुत्र को लिंग का ज्ञान हुआ पुत्र को लिंग का ज्ञान होने से ये लिंग में प्रेरणा है ऐसा प्रेरणा उत्पन्न होगा क्या ना प्रेरणा लिंग में पहले से है प्रेरणा तो लिंग में है ये ज्ञान होने से पुत्र को प्रेरणा उत्पन्न नहीं हुआ ज्ञापक हुआ अर्थात वो जो लिंग का ज्ञान हुआ ये पुत्र को बता दिया कि इसमें एक प्रेरणा है इसी कह रहे हैं तस्करण तस् अर्थात करण कौन हुआ लिंगाधि जो लिंगाधि ज्ञान में कर्णत्व तो रहेगा न भावना उत्पादक न भावना का उत्पादन वो नहीं करेगा क्यों तत्पूर्वम तो तो तस्या तो शब्द सत्व पिता जब तक तो शब्द प्रयोग नहीं किया पुत्र को ज्ञान नहीं हो रहा है किंतु तो पिता का अभिप्राय अभी उसमें है नहीं है तो है इसी प्रकार की जहाँ वेद का बात है तो वेद में अभिप्राय तो उसका तो पहले से है प्रेरणा पहले से है तत्पूर्व तो तथा तो तो तो ये जो प्रेरणाया भावनाया भावनाया शब्द सत्वात्त तो शब्द में है फिर ये कैसे कर्ण हुआ किंतु भावना ज्ञापक जैसे धूम ज्ञान बनि का ज्ञापक है धूम ज्ञान बनि का जनक नहीं है तो ज्ञापक है इसी प्रकार की अंधकार में पदार्थ है प्रकाश आ गया ये पदार्थ का जनक हुआ ना ज्ञापक हुआ ज्ञापक इसी प्रकार के ये 37 पेज देखिए हिंदी में अंतिम पैराग्राफ दिया है लिंग आदि की ज्ञान की करणता अर्थात ज्ञान ही करण हुआ तो ये पैराग्राफ तृतीय पंक्ति में वहां के अर्थात कारण सामान्यतः तो दो प्रकार की हो सकते हैं कारण दो प्रकार के हो जाएगा प्रथम तो जिसके जिससे कोई वस्तु नए रूप से उत्पन्न होने उत्पन्न होन, उत्पन्न की जाती है जैसे बनी धूम का कारण है और धूम ज्ञान बनी ज्ञान का कारण है तो धूम बनी धूम का कारण है ये जनक है ज्ञापक है जनक, जनक। और धूम ज्ञान वनी ज्ञान का कारण है ज्ञापक ये बात वही लिख दिया इधर आप मतलब तो इसको कुछ चिन्ह दे करके रख सकते हैं बाद में पढ़ लेंगे वो बात वो कहता है अच्छा जहां पाठ चलता है किंतु भावना ज्ञापक न अर्थात ये जो लिंग ज्ञान ये भावना का ज्ञापक हुआ कौन सा भावना का शाब्दी भावना का शाब्दी भावना का ज्ञापक हुआ अथवा ये जो लिंगादि ज्ञान ये भावना का एक भावना का ज्ञापक हुआ लिंगादि ज्ञान होने से पुत्र में प्रवृत्ति होगी पुत्र का प्रवृति को एक भावना कहते हैं कौन सा भावना आर्थिक आर्थि भावना तो लिंगादि ज्ञान आर्थिक भावना का जनक हुआ क्योंकि पुत्र को लिंग का ज्ञान होने से वो प्रवृत्त हुआ तो इसलिए प्रवृति का जनक हो गया लिंगादि ज्ञान तो इसको देते हैं शब्द भावना का भाव्य भाव्य अर्थात साध्य शब्द भावना का साध्य क्या है अर्थी भा... भावना अर्थी भावना भी कहते हैं अर्थ भावना भी कह देते है तो आर्थिक भावना का निर्वर्तक संपादक आर्थिक भावना का संपादक कौन को हुआ न लिंगाधि ज्ञान तो लिंगाधि ज्ञान या तो शाब्दी भावना का ज्ञापक होकर के कर्ण हो नहीं तो आर्थिक भावना का जनक हो करके ये कर्ण को अभी कर्ण मतलब कारण दो प्रकार के हो सकते हैं कर्ण एक कि ज्ञापक होकर के जनक हो करके तो शाब्दी भावना का ज्ञापक माने आर्थिक भावना का जनक माने ये इस प्रकार के कर्ण हो जाएगा लिंगाति ज्ञान आर्थिक भावना का जनक तो इस प्रकार के उसको कर्ण मान सकते हैं किंतु भावना ज्ञापकत्व न शब्दी भावना ज्ञापकत्वना अथवा शब्द भावना का साध्य भाव्य भाव्य का साध्या। साध्या। अर्थ साध्य साध्य का भावना उसका निर्वर्तक निर्वर्तक अर्थ जनक आर्थिक भावना का जनकत्व न वा जो लिंगादि ज्ञान में जो कर्णत्व आएगा ये दो प्रकार से हो सकता है आगे ये हो गया किम भावित के न आगे है कथम भावित इति कर्तव्यता ये हो गया इति कर्तव्यता कहेंगे जो कथम भावेत कथम भावित था कैसे करें उसका उत्तर देंगे इति इति अर्थात तो अने प्रकारेण ऐसे करिए कुठार के द्वारा काष्ट कैसे छेदन करे ये तो इति अने प्रकारेण उद्यमन निपातने न पूिया तो उसको इति कर्तव्यता अथवा कथम भावित कथम भावित प्रश्न होगा उत्तर हो जाएगा इतिभावित अन्य प्रकार इसलिए उसको इति करते पता कह दिया गया अभी क्या हुआ लिंगाधि ज्ञान श्रवण हुआ लिंगाधि ज्ञान उसको हो भी गया पुत्र को फिर भी प्रवृति नहीं हो रही लिंगाधि ज्ञान करण था तो कर्ण से कार्य होना चाहिए किंतु तो केवल करण जहाँ कार्य नहीं कर पा रहा है वहां जैसे कुठार छेदन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको पता नहीं है तो करण का जो सहकारी होगा उसको इति कर्त्तव्यता कहा जाएगा जैसे उद्यमन निपातन कुठार का सहकारी हुआ उसके साथ मिलकर के जिसको व्यापार कह देते हैं तो कुठार के साथ और कुछ चाहिए जिससे की छेदन होगा इसी प्रकार की यहाँ भी लिंग ज्ञान होने पर भी पुत्र प्रवृतन नहीं होता है तो वहां और कुछ इति कर्तव्यता अर्थात तो वहां क्या आएगा कुछ अर्थवाद वाक्य आएगा अर्थवाद या तो प्रशंसा हो सकता है या तो निंदा हो सकता है प्रशंसा क्या होगा प्रशंसा होगा पिता का वाक्य तो मानने से पुत्र का कल्याण होता है ऐसे वाक्य तो, आ जाएगा तो और ये निंदा क्या हो जाएगा पिता का वाक्य तो नहीं मानने से पुत्र का अनर्थ होता है ये दो प्रकार की कोई एक वाक्य आ जाएगा तो अभी तो प्रवृत्त तो हो जाएगा इसको कहा जाएगा अर्थवाद वाक्य अर्थवाद प्रशंसा हो सकता है निंदा भी हो जा सकता है कहते हैं कर्तव्यता आकांक्षा कर्तव्यता क्या होगा कहते हैं ज्ञाप्य प्राशस्तम प्रशंसा निंदा नहीं कह दी तो प्रशंसा करना प्रथम में सकारात्मक कह करके कार्य करवाएंगे <laughs> <laughs> क्योंकि धमकी देने वाला अंतिम तो में होना चाहिए शाम दान दंड भेद कहते ना वो अंतिम में जाना है उसको इति कर्तव्यता आकांक्षा अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्तम इति कर्तव्यतात्वेन तुन अन्वेदी अर्थवाद वाक्य में जो प्रशंसा है वही इति कर्तव्यता हो जाएगा अर्थात करण के बाद भी कार्य नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है तो फिर इति कर्तव्यता कोई प्रशंसा इत्यादि आने से कार्य होगा ये हो गया शाब्दी भावना का तीन अंश यही जो दे दिया पिता का आदेश पालन आज्ञा पालन करने से पुत्र का कल्याण होता है पालन नहीं करने से उसका कल्याण होता है प्रशंसा निंदा दोनों प्रकार के तो स्वर्ग काम यजेत यहाँ अर्थात ये जैसे एक वाक्य हो जाएगा कि ज्योतिषमो जो कि स्वर्ग काम मतलब दर्श पूर्णमास इत्यादि है ज्योतिष्टोमो इत्यादि है बहुत सारे हैं तो वहां कहा जाएगा कि अगर अश्वमेध यजेत ब्रह्म लोक काम ऐसा कह दिया तो फिर कह दिया जाए कि ब्रह्मलोक ये निश्चित मिलेगा इस प्रकार के कोई वाक्य आ जाएगा वहां ऐसे नहीं है साधारण तो इसके लिए दृष्टांत तो देते हैं वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिका वायु संबंधी इति वायव्यम हो जाएगा वायु मृत्यु पितृ सस्व यथ वायव्यम तो वायव्यम वायु देवता संबंधी श्वेत पशु का आलोभन करे अर्पण करे भूतिका जो ऐश्वर्य चाहता है ऐश्वर्य तो चाहता है किंतु तो थोड़ा आलस्य है इसलिए आगे वाक्य है देवता, वायु शीघ्र देवता जो यह कर्म करता है वायु शीघ्र उसका जैसे स्वभाव है शीघ्र ला करके पल दे देगा तो यह सुनने से अभी शीघ्र मिल जाएगा तो यह अर्थवाद वाक्य से प्रलोभित तो होकर वो शीघ्र कार्य करेगा और दृष्टान्त तो देते हैं और दूसरा निंदा भी करते हैं जैसे बरिशी रजतम न देयम ये निषेध वाक्य है जैसे विधि वाक्य हो गया कि बाय वायव्यम श्वेतम आलभ है तधि ऐसे रजसी बरिशी रजतम न देयम बरिश याग याग में रजत दान नहीं करना चाहिए तो ये कह देने के बाद भी लोग रोकते नहीं फिर ये रजत देते हैं सुवर्ण देना चाहिए रजत देते हैं इसलिए वाक्य आएगा स्वअरोधित यद अरोधित रुद्रश रुद्रवम तो वही जो उसका आंख से जो आंसू गिरा वही रजत हो गया जो इस प्रकार के रजत दान करेगा याग में एक वर्ष के अंदर उसका घर में रोदन होगा ये सब भाक्य है तो होने से क्या करेगा निषेध भी पालन करेगा ये सब उदाहरण दिया जाता है क्या तो हाँ, उस, से ही काम चलेगा। तो हाँ उस, उसमें जो विशेष विधि सभी विधि में ये नहीं है कहीं कहीं इसे विशेष विधि में कहीं कहीं है सभी विधि में अच्छा ऐसे हम लोग को पता नहीं है सही में हो सकता है कि कोई सामान्य ना ये जो दर्शपूर्ण मास है उसमें अच्छा वो तो आर्थिक भावना है जो शाब्दी भावना है सभी शाब्दी भावना में इति कर्त्तव्यता है नहीं है ऐसा पता नहीं है आर्थिक भावना में तो सभी में इति कर्त्तव्यता रहेगा उसको कहीं दिया क्योंकि वह क्रिया है वो क्रिया कैसे करे इस अंक चाहिए ये द्रव्य चाहिए ये चाहिए इस प्रकार की कहेंगे तो वहां तक तो रहेगा तो शाब्दी भावना में ये तो निश्चय नहीं है अच्छा आगे थर्टी एट आगे पृष्ठ संख्या थर्टी एट ये तो लौकिक किम भाव कहते गो भावित आन, गोर आनयनम भाव ये हो गया किम भावय आगे केन न भावित दंडे न रज्जु आवा इस प्रकार की कह देगा दंडसे तो अथवा रज्जू के द्वारा ये लाए कह देगा तो कथम भाव है तो कहेगा तो मतलब कैसे लाए तो इसके लिए कहेंगे नहीं लाएंगे तो कहेंगे कैसे लाएंगे अर्थात तो आक्षेप क्यों लाएंगे इस प्रकार की हो जाएगा अगर कैसे लाएंगे कहा जाएगा अर्थात रज्जु दंड कहने के बाद भी पूछता है कैसे लाएंगे तो वहां यह कहा जाएगा कि उसको इसी प्रकार के गला में बंधन करके अथवा दंड उसका पीछे ये करके लगा करके ऐसे कुछ बताएगा और जहां ये वेद का बात है वहां तो इस प्रकार के नहीं है इसलिए कह दिया जाएगा कि ऐसे प्रशंसा नींदा और लोक में भी लेंगे तो क्यों लाएंगे कोई कह देगा वाक्य सुना लाना चाहिए फिर आक्षेप करेगा क्यों लाएंगे तो कहेंगे नहीं लाएंगे तो ये होगा इति कर्तव्यता वो भी हो सकता है तो दोनों प्रकार की हो सकते हैं वास्तविक क्या है ना, ना? आर्थिक भावना में इति कर्तव्यता होगा वो दंड ना आनायत कहने के बाद भी कैसे लाएंगे दंडो के द्वारा उसका सामने साइड में साइड से पीछे से दंड कैसे व्यवहार करके उसको लाएंगे अथवा रज्जू के द्वारा लाइए कैसे लाएंगे पाँव में बांधेंगे उसका सिंह में बांधेंगे ये सब प्रश्न होगा तो जो आर्थिक भाव आएगा वो सब उसका इति कर्तव्यता होंगे शाव् भावना में तो क्योंकि शाव् भावना हो गया पिता का प्रेरणा तो प्रेरणा तो उसको तो केवल प्रेरणा अगर आगे लिंगाधि ज्ञान और साथ में तो इति कर्तव्यता तो प्रशंसा निंदा आएगा ये शाव्दी भावना में अलग आर्थिक भावना में ये कहा जाएगा कि बांध करके अथवा पीछे से ठेल करके कैसे वो दोनों भावना में अलग अलग होंगे हाँ दोनों के अलग अलग होंगे क्योंकि एक तो प्रवृति जन्म से पहले कार्य हो रहा है अर्थात तो ये लिंगादि ज्ञान के साथ मिलकर के प्रवृति करो आएगा तो वो जो रज्जु के द्वारा दंडो के द्वारा ये प्रवृत्ति के आगे जा करके तो इसलिए जब लिंगादि ज्ञान पुत्र को हो रहा है प्रवृति नहीं हुआ है और क्या चाहिए जिससे प्रवृत्ति होगी वो इतनी कर्तव्यता होगा वो ही अथवा निंदा होगा अच्छा आगे आर्थिक भावना लक्षणम थर्टी एट में प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थिक भावना प्रयोजन आगे प्रयोजन प्रयो का इच्छा प्रयोजन हो गया सुख अभी सुख का इच्छा सुख का इच्छा होने से जनित क्रिया तो क्रिया क्या करेगा कहते याग करेगा तो याग विषय यपार से कुछ व्यापार होगा तभी तो, तो याग होगा याग अर्थात देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग अभी जो यजमान है उसमें कुछ व्यापार होगा जिसे याग संपन्न होगा तो अभी कहते हैं कि तो प्रयोजन इच्छा ये प्रयोजन हो गया सुख सुख की इच्छा उसे जनित होगी जो क्रिया याग क्रिया विषय है जिस व्यापार का वो व्यापार हो जाएगा आर्थिक भावना अर्थात कुछ व्यापार होगा जिसे वो याग होगा तो वो याग हो जाएगा आर्थिक भावनाग नहीं वो व्यापार वो व्यापार हो जाएगा आर्थिक भावना वही व्यापार जो है वही यजमान की प्रवृत्ति है तो जब तो लिंग जब सुना तो उसका प्रवृति हुई प्रवृत्ति होने से वो याग संपादन हो जाएगा लिंग ज्ञान से प्रवृत्ति होती है व्यापार व्यापार की, की प्रवृत्ति हुई द्रव्य देवता मतलब द्रव्य एकत्रित करेगा ऋतिक देवता आवाहन करेगा ये सब जो होगा क्रिया न क्रिया विषय है जिस व्यापार का क्रिया विषय में भोगरी है क्रिया और व्यापार दो अलग अलग हैं तो क्रिया हो गया याग क्रिया विषय है जिस व्यापार का व्यापार अर्थात तो यजमान कुछ व्यापार करने से तो याग होगा याग तो अर्थात देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग वो एक क्रिया है वो क्रिया जो है वही आर्थिक भावना है न यजमान याग अच्छा प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया हुआ क्या क्रिया होगा देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग करेगा ये क्रिया को विषय करेगा पुरुष का कुछ व्यापार पुरुष का व्यापार कहा से आरंभ होगा नया का मत में प्रयत्न से आरंभ होगा सुना कि हमको याग करना चाहिए आगे क्या उसका अंदर में प्लानिंग होगा ना ये प्रयत्न है नया एक लोग कृति मानेंगे ना कृति और न्याय मत में कृति और क्रिया अलग है तो कृति से उसका वास्तविक उसका व्यापार आरम्भ हुआ पुरुष का वो प्लानिंग होने के बाद उसका प्रवृत्ति होगी वो ना वास्तविक क्या है अगर पुरुष का व्यापार होगा वो याग संपादन होगा ही होगा तो इसलिए ये जो पुरुष का व्यापार हुआ उसको आर्थिक भावना कहा जाएगा याग तो स्वाभाविक रूप से फिर सिद्ध हो ही जाएगा इस प्रकार की मान करके कहीं कह दिया जाता है कि याग को भी आर्थिक भावना कह दिया गया वास्तविक याग और भावना नहीं है क्योंकि वो पुरुष प्रवृत्ति नहीं है पुरुषा प्रवृत्ति हुआ कृति से आरंभ करके उसका जो सब और बाकी प्रवृत्ति हुआ और जो देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग ये अंतिम हो गया प्रवृत्ति देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग होने से पूरा हो गया या उसका कार्य पूरा हो गया कृति से लेकर के द्रव्य त्याग पर्यत ये पूरा पुरुष का व्यापार हो रहा है तो वो जो कृति से लेकर के द्रव्य त्याग के पूर्व पर्यत जितने रहेगा उसी को आर्थिक भावना कह दिया जाएगा कृति से प्रयत्न प्रयत्न से ले करके देवता उद्देश्य ने द्रव्य त्याग का पूर्व पर्यत जो जितना व्यापार होगा उसी को आर्थिक भावना कहते ये सब के द्वारा क्रिया संपादन हो जाएगा तो पुरुष का ये व्यापार का विषय क्या होगा किस लिए वो व्यापार करता है कहते हैं द्रव्य त्याग करने के लिए याग करने के लिए वो पहले सोचेगा कि पिता कहे इसलिए मेरे को गाय लाना पड़ेगा तो अभी इस रास्ते में जाऊं उस रास्ते में जाऊं अभी सब सोचेगा उसके बाद अभी वो चलने लगेगा ये, हाँ। को नहीं कहेंगे हाँ। हाँ। न उसको भी लेंगे क्योंकि वो भी एक प्रयत्न है नहीं है उसका वो सोचा दोनों नहीं है वो ये भी वहां भी व्यापार होगा क्योंकि द्रव्य त्याग हो गया याग उसके पूर्व क्षण पर्यंत तो जितना होगा सब आर्थिक में आ जाएंगे याग का पूर्वोक्षण और अगर कहेंगे कि और थोड़ा आगे स्पष्ट करेंगे और प्रयोजन इच्छा प्रयोजन सुख सुख की इच्छा इससे जनित तो हुआ जो क्रिया याग क्रिया अर्थात देवता उद्देश्य ने द्रव्य त्याग क्योंकि द्रव्य त्याग होने से ही सुख मिलेगा तो वो हो गया क्रिया क्रिया को विषय करने वाले क्रिया को संपादन करने के लिए जितने सारे व्यापार हो रहे हैं हो गया आर्थिक भावना सच आख्या तत्व तो से न उचित आख्यात तो व्यापार सा अर्थात जो आर्थिक आख्यात तो अंश के द्वारा कहा जाएगा आख्यात तो सामान्य ये व्यापार का वाचक होता है दस तो लाधारण कहा था ये व्यापार को ही कहेगा क्रिया को ही कहेगा अच्छा पर ना एक ही कहा तो कि मंदिर जा, तो जाने तो तो जाकर वहाँ है जाकर पर दर्शन करना वो तो अलग है अभी मंदिर जाना है दर्शन करना तो बात नहीं हुआ था आप अगर बढ़ाएंगे कि दर्शन करना है तो फिर तब उतने पर्यंत जितना होगा वो सब लेंगे ये तो अर्थात तो पुरुष का अभिप्राय को लेकर के आप कहाँ तक ले रहे हैं व्यापार तो अगर कहेंगे कि नहीं मंदिर से वो चीज लाना तक है अतः तो फिर आपका व्यापार और आगे तक तो हो जाएगा तो ये अर्थात पुरुष का अभिप्राय देख करके आपको क्या साध्य है वो साध्य को संपादन करने के लिए आप कितना कर रहे हैं वो तो आप विचार करके जितना आपको देख लेना है कि साध्य क्या है उसके अतिरिक्त जो भी क्रिया है वो सब इसमें आ जाएंगे तो जैसे यहां प्रयोजन इच्छा से जनित हुआ उसको द्रव्य देवता उद्देश्य ने द्रव्य त्याग करना पड़ेगा ये द्रव्य त्याग को विषय वो द्रव्य त्याग संपादन करने के लिए वो जितना व्यापार करेगा उसको जैसे कहा जाएगा कि मंदिर दर्शन करना है मंदिर दर्शन करना है तो देवता दर्शन तो नहीं कहा अभी कहेंगे देवता दर्शन करना है मंदिर के अंदर अभी कहेंगे मंदिर में देवता दर्शन करके प्रसाद लाकर के पहुंचाना है तो आप कितना जहां तक तो कहेंगे उसी मुताबिक ऐसे परिवर्तन है सर्वत्र समान नहीं है यहां किन्तु एक ही अर्थ है और यहां व्यापार और क्रिया को अलग कर देते हैं क्रिया संपादन के लिए क्योंकि यहां जो क्रिया है वो स्वयं जैसे वहां संपादन क्या करेंगे आप सामान ला करके पहुंचा देंगे ये ये क्रिया हुआ ये क्रिया के लिए बाकी जितना क्रिया करेगा वो सब आर्थिक हो जाएंगे उनको प्रभृति शब्द से कह दिया वो भी क्रिया है किन्तु जो मन में वो प्रयत्न करता है अन्य वो लोग कहेंगे नहीं नहीं ये प्रयत्न है ये क्रिया नहीं है नया एक लोग कह देंगे कि बाकी लोग कहेंगे ये मानसिक क्रिया है तो वो सबको अर्थात आर्थिक में लिया जाएंगे यहाँ आगे सब ये थोड़ा दिए हैं टीका में अधिक विचार किए हैं कोई कहेंगे कि जो प्रयत्न हुआ यही आर्थिक भावना है कोई कहेंगे प्रयत्न के बाद जो प्रवृत्ति हुई वो आर्थिक भावना है इस प्रकार की सब ये नाना मत देंगे तो कोई कहेंगे कि तो प्रवृत्ति मतलब तो प्रयत्न प्रवृत्ति सब आर्थिक भावना है तो ये अर्थात तो आपको वो याग संपादन होने पर्यंत लिंग ज्ञान होने के बाद जितना बीच में आएगा ये सब आर्थिक भावना है पुरुष प्रवृत्ति शब्द इतना व्यवहार करेंगे पुरुष प्रवृत्ति कहाँ से कहाँ तक लेंगे आप इसके लिए नाना मत कहेंगे तो कहेंगे पुरुष प्रवृत्ति प्रयत्न भी पुरुष प्रवृत्ति हुआ और पुरुष का जो शारीरिक चेष्टा हुआ ये भी पुरुष प्रवृत्ति हुआ इसलिए दोनों ही हो जाएंगे एक मानस ही एक शारीरिक दोनों ही लिया जाएगा अच्छा आगे साध्य अंशत्र अच्छा साठात आर्थिक भावनाशत्र अपेक्षते हाँ ना वो तो साख्यातत्शे तो न उच्यते आगे उसका नीचे न नंबर आख्यातत्वांशन उच्यते क्योंकि आख्यात तो सामान्य से व्यापारवाचि जो तो सामान्य है वो व्यापार क्रिया को ही धातु न ना तो धातु नहीं तो में जो दस साधारण अंश है करना जैसे गच्छत गच्छेत गम धातु है त तो के अंदर में करना चाहिए कुरियात में है गमनम गुर कहेंगे अच्छा उसमें एक आख्यात अंश भी है लिंग अंश है आख्यात अंश क्या है जैसे कहा जाएगा कि गमनम ऐ ग्छेत गच्छेत में जो त तो है उसमें दो अंश है गमनम कुरियात कह देंगे तो गमन कुरियात कहने से अर्थात तो गमन करना चाहिए से तीन आ रहे है ना ये जो करना है ये आख्यात है जो चाहिए है वो लिंग है ये जो करना यह दसलोकार है इसी को आख्यात शब्द से कहा जाता है ये आर्थिक भावना है और करना ये सामान्य अंश हो गया तो क्या करना कहते गमन करना गमन धातुर्थ हुआ वो विशेष आख्यात का विशेष को कह देगा किन्ना वो तो आख्यात तो सामान्य अंश हो गया इसलिए उसका व्यापार सामान्य कह देंगे जो आख्यात अंश आगे दे दिया साख्यातत्वांश न उचित आख्यात तो सामान्य से व्यापार वाचित्व ये जो करना ये तो सामान्य है ये कोई भी धातु के साथ जाएगा उसको कहते हैं कि व्यापार वाचक है आख्यात सामान्य जो है वो व्यापार वाचक है तो गमन करना चाहिए भोजन करना चाहिए सब करना चाहिए किसी के साथ भी जाएगा तो भोजन गमन ये सब, सब धातु और हुआ ये आख्यात नहीं करना जो है के साथ और ना, ना। तो नहीं है तो ये दोनों ही अर्थात त अंश के द्वारा ही कहा जाएगा आख्यात अंश के द्वारा आर्थिक भावना आख्यात अंश लिंग अंश दो अलग अलग स्पष्ट होता है ना करना चाहिए लट हो जाएगा तो लॉट में करना नहीं रहेगा रहेगा रहेगा किन्दु चाहिए तो नहीं है तो करना वर्तमान में इस प्रकार कहते दिया तो करना दस लो कर रहेगा उसको आख्यात आ जाएगा वो आर्थिक भावना जाएगा अर्थात आर्थिक भावना फी अंश त्रय अपेक्षित इसमें भी तीन अंश आएगा साध्यम साधनमति कर्तव्यताम च किम भावित क्या न भावित कथम भावित तथा साध्या कांक्षायाम अभी ये क्या करेगा ये जो व्यापार किया अभी पुरुष व्यापार किया ये जो पुरुष का व्यापार हुआ ये हो गया अर्थी भावना पुरुष भी व्यापार करके क्या कर देगा कहते कि तो कर देगा ना यह याग कर देगा तो कहेंगे कि ये याग से क्या फल होगा याग करके ये क्या प्राप्त करेगा कहते स्वर्गम किम भावयत ये पुरुष का व्यापार से जो संपादन हो गया उसके द्वारा किम भावयत तो कहेंगे स्वर्गम भावयत इसलिए स्वर्ग हो जाएगा साधव आर्थिक भावना का पुरुष प्रवृत्त तो क्यों हो रहा है प्रवृत्ति के द्वारा क्या कराएगा कहते पुरुष प्रवृत्त हो रहा है देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग कर के लिए इसलिए तो प्रवृत्त हो गया तो कहेंगे जो देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग यही हो जाए हमारा साध्य कहेंगे उससे क्या प्रयोजन होगा द्रव्य त्याग करने के लिए कोई क्यों प्रवृत्त होगा हमको सुख मिलना चाहिए स्वर्ग मिलना चाहिए इसलिए स्वर्ग होगा साध्य द्रव्य त्याग ये साध्य नहीं है जो याग कहेंगे याग किसी के लिए कभी साध्य नहीं होता उसमें तो कष्ट है दुख है तो वो कभी साध्य नहीं होता है इसलिए कहते है कि तत्र तत्रकाकांक्षाएं स्वर्गादि फल साध्य नुष का प्रवृत्ति हो रही है किसके लिए प्रवृति हो रहा है ये प्रवृति के द्वारा क्या प्राप्त करेगा किम भाव किम साध कि स्वर्गम स्वर्ग ठीक है अभी साधना कांक्षाया अभी ये जो स्वर पुरुष प्रवृत्त होकर के स्वर्ग का सिद्धि करवाएगा ये पुरुष प्रवृत्त हुआ प्रवृत्त प्रयत्न से लेकर के द्रव्य त्याग पूर्व क्षण पर्यत ये हो गया पुरुष प्रवृत्ति तो अभी कहते हैं कि ये जो पुरुष प्रवृत्ति हुई उसके द्वारा क्यों प्रवृत्त हुआ स्वर्ग तो के लिए तो ये स्वर्ग कैसे प्राप्त करेगा कहते हैं याग करके ये जो पुरुष का प्रवृत्ति उसके आगे याग उससे क्या प्राप्त होगा स्वर्ग प्राप्त होगा इसी प्रकार के साधना कांक्षायाग आदि अन्वेति अभी नाग हो गया कर्ण याग पूर्वक्षण जितना प्रवृत्ति क्या वो सब आर्थिक भावना हो गए आर्थिक भावना का ये भी सब अंग होंगे ये भी सब चाहिए उनको पुरुष का प्रवृत्ति में ये भी सब मिलना चाहिए मतलब ये भी सब साथ रहेंगे तभी जा करके हो जाएगा का साध्य हुआ आर्थिक भावना पुरुष प्रवृति पुरुष प्रवृत्ति क्यों होगा स्वर्ग के लिए तो स्वर्ग कैसे मिलाएगा कहते तो पुरुष प्रवृत्त होकर देगा अर्थात स्वर्ग प्राप्त करवाएगा इसलिए याग, याग ही करण न आ तो जाएगा अर्थात आर्थिक भावना का करण हो जाएगा याग पुरुष इतना प्राप्त पुरुष प्रवृत्त हुआ स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्या करण है किसके द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर देगा तो कहेंगे याग के द्वारा इति कर्तव्यता आकांक्षा कहते हैं कि हम तो याग करेंगे तो याग से स्वर्ग हो जाएगा तो कहते हैं की कथम भाव है याग को कैसे संपादन करे याग कैसे करने से पूरा हो जाएगा ताकि हमको स्वर्ग मिल जाए तो कहते हैं इति कर्तव्यता आकांक्षायाम प्रया जाति अंगजातम इति कर्तव्यता अन्वेदी प्रयाज आदि अंग जितने सारे अंग सब इति तो ना आ जाएंगे एक मुख्य याग हो जाएगा और उसके साथ कुछ आएंगे। सहकारी आएंगे ये सहकारी ही इति कर्तव्यता होंगे मुख्य सहकारी ही इति कर्तव्यता होंगे जो मुख्य याग वो इति कर्तव्यता नहीं वो तो कर्ण हुआ कर्ण का जो सहकारी होंगे वो ही इति कर्तव्यता होंगे तो यहाँ प्रयाज अर्थात मुख्य याग हो जाएगा उसके साथ प्रयाज अनुयाज करना पड़ेगा अच्छा प्रयाज प्रयाज आगे देंगे पांच प्रयाज होते हैं आगे आएगा इडो टिप्पणी बरही यजती अच्छा ये पृष्ठ संख्या देखिये यजय तो दे दिया पूरा धातु हो गया यजी भावना हो गया तो प्रत्यय 46 में जो चित्र दिया है देख लीजिए आप लोग नेट वाले में तो, तो में एक आर्थिक भावना आ गया एक शाव्धि भावना आ गया आर्थिक भावना में तीन अंश आ गया देखिए आर्थिक भावना में आख्यात आख्यात का अर्थ हो गया करना और शावी भावना हो गया लिंग लिंग का अर्थ हो तो गया चाहिए और धातु अर्थ तो हो गया याग तो पूरा यजत का अर्थ हो तो गया याग करना चाहिए ये पूरा हो गया अभी आख्यात में तीन अंश आ गया साध्य साधन इति कर्तव्य किम भाव है क्या न भावयत स्वर्गादि आदि फल साध्य हो गया और याग ये हो गया के न और प्रयाजादि अंग जात कथम भावित इसी प्रकार की शाब्दी भावना में लौकी वैदिकी लौकिकी तो लोक में नाना प्रकार से ऐसा प्रेरणा हो सकता है वैदिकी लिंगादि निष्ठा साध्य साधन इति कर्तव्यता किम भावित के न भावित कथम भावयत तो में अंग त्रय उपेत भावना और केन भावयत में लिंगादि का ज्ञान कथम भावयत में अर्थवाद से ज्ञेय ये सब हो गया नीचे एक नंबर टिप्पणी दे दिया उपेत उपेत उपेत युक्त भावना आर्थि भावना में तीन है। तीन अंग अंग के, किम केन कथम साब्दी भावना का साध्य हो गया आर्थिक भावना जो आर्थिक भावना में भी तीन अंग है इसलिए अंगत्रयो उपेत उपे तो भावना ये शाब्दी भावना का साध्य हो गया और जो आर्थिक भावना का प्रयाजादि आदि दे दिया था, था, दो दो दो था जो ये जो ये अभी चल रहा है शाब्दी भावना का शाब्दी भावना में भी साध्य साधन इति कर्तव्यता रहेगा शाब्दी भावना का साध्य क्या है आर्थिक भावना आर्थिक भावना में भी तीन अंश है वही कहता है तीन अंश के जगह में अंग लिख दिया अंगत्रय त्रय ऊपे भावना है वो आर्थिक भावना शाब्दी भावना का साध्य है अच्छा ये जो आर्थिक भावना का इति कर्त्तव्यता दिया था प्रयाजादि अंगजाता वो प्रयाजादि एक नंबर टिप्पणी नीचे दिया है ईडो यजति यजति यजति यजति यजति तनुन इति इति पांच पांच हैं ये पांच प्रयाजों कहते हैं। ये कहते है सहकारी मुख्य करने पर भी ये सहकार्य अगर नहीं होगा तो पल नहीं मिलेगा इसलिए सहकारि भी ये साथ होना चाहिए तो क्या ये तो कहना है ये शास्त्र को लेकर के ये जो विचार ये शास्त्र के लिए वेद के लिए लौकी को तो थोड़ा समझाने के लिए वहां कह दिया उसको तो दृष्टांत तो न देते हैं ये शास्त्र को लेकर तो भावना, भावना ये शास्त्र में रहेगा अर्थात वेद में लोक में तो खाली दृष्टान्त तो देने के लिए थोड़ा कह दिया था वास्तविक इसका विचार ये क्यों करेंगे लोक में लोक में तो कार्य चलता है जैसे चलते चलने तो और उसमें क्या कहने का कोई आवश्यक नहीं लोग का कार्य में इतना कोई उपदेश का आवश्यक नहीं ये तो शादी मतलब वैध के लिए कहते हैं अच्छा ये हो गया आर्थिक भावना का लक्षण ये विचार हो गया भावना में धातुअर्थ नहीं है भावना में हाँ धातुअर्थ में है जहां निषेध आएगा वहां धातुअर्थ के साथ अन्वय होगा अथवा नहीं होगा जैसे कहते हैं कि करना चाहिए गमन करना चाहिए ये हो गया गच्छत, कहीं जहाँ निषेध वाक्य होगा न गच्छत, जैसे न पीबेत पीबेत पिबेत कर देंगे तो पानम कर मतलब करणियम पान करना चाहिए आगे अभी नन्वय होगा न पीबेत न किसके साथ जाएगा पानों के साथ जाएगा करना के साथ जाएगा, जाएगा। चाहिए के साथ जाएगा अगर न का अन्वय पानों के साथ जाएगा न पान करना चाहिए हो जाएगा न पान करना चाहिए अर्थात करना तो चाहिए किंतु न पान और दूसरा पान नहीं करना चाहिए ये होगा और तीसरा हो गया पान करना नहीं चाहिए चाहो को निषेध किया लिंग किया। आख्यातों को निषेध किया आख्यात को निषेध किया धातु को निषेध किया तीन निषेध हो सकते हैं कहते विधि जब यजे तो कहते हैं उसमें प्रधान कौन होता है लिंग से प्रधान होता है तो जो प्रधान है जो पदांतर होगा उसके साथ अनुय होगा इसलिए नये का अनुय आकर के चाहिए के साथ होगा पान करना नहीं चाहिए मन में चाहो भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए वेद वो कहते हैं चाहो तो उत्पन्न हो गया किन्तु तो करना नहीं ये नहीं है अर्था करना तो है पान नहीं करना चाहिए उनको देखना चाहिए वो नहीं कहते हैं बिल्कुल इच्छा ही नहीं आना चाहिए तो नन्वय जाकर के, दिखाएंगे, दिखाएंगे। चाहिए।, का के चाहिए के, आगा आगा। तो तो के साथ और अनुये सब दिखाएंगे विचार भी दिखाएंगे न का अन्वय किसके साथ लेंगे तभी वो निषेध होगा तो जो विधि अंश है उसी के साथ क्यों विधि अंश ही प्रधान है तो निषेध हो भी विधि हम सब निषेध करेगा तो वहां थोड़ा विचार दिखाएंगे कहीं होगा कि आप नहीं चाहिए नहीं कर पाएंगे इसलिए धातु के साथ ही न लेंगे कहीं ऐसा उदाहरण दिखाएं हाँ कुछ दृष्टान्त पर होगा जहाँ कि आप कहते हैं कि एक व्रत है जैसे नेत्र न नेक्षेतो न निक्षेत उदय होता हुआ हो सूर्य को न देखे गतम् कदाचन न न ठीक गतम् कदाचन अस्तगामी सूर्य को नहीं देखना है उदय होने वाले सूर्य को नहीं देना नहीं देखना है नोपसृष्टम नो नो ग्रहण के समय में सूर्य को नहीं देखना क्या न बारिस्तम जल में प्रतिबिंबित होने वाले सूर्य को नहीं देखना है न मध्यम नभसोगतम नभस आकाश का मध्य स्थिति में भी सूर्य को नहीं देखना चाहिए इतना सब निषेध किया गया है ये व्रत है व्रत है का अर्थ होगा कि कुछ तो करना चाहिए क्योंकि व्रत का अर्थ नहीं कि निषेध नहीं है व्रत का अर्थ की कुछ करना चाहिए तो ये क्या करेंगे यहाँ आप तो निषेध कर दिए तो कह देंगे कि इसलिए चाहिए नहीं नहीं, नहीं चाहिए करना चाहिए क्या करेंगे आप तो देखने को निषेध कर रहे कह दे कि ये नहीं देखना है इसी प्रकार के संकल्प करना चाहिए इसलिए करना चाहिए किंतु दर्शन नहीं इसलिए न का अनुय करना अथवा चाहिए के साथ नहीं होगा तो अर्थात अन्य किसी के साथ होगा तो वहां के धातु अर्थ ले जाएगा करके तो अर्थात इक्षण क्षण न करना चाहिए संकल्प करे देखूंगा नहीं ना, ना वहाँ धातु अर्थ के साथ जाएगा धातुअर्थ के साथ जाएगा अर्थात न दर्शनम करना चाहिए तो न दर्शनम इसका क्या अर्थ है? दर्शन विरुद्ध संकल्प करे मन में संकल्प करे करना चाहिए क्या संकल्प किस विषय को दर्शन निषेध विषय को नहीं देखूंगा इस प्रकार के संबंध वहाँ धातु अर्थ का थोड़ा विचार आएगा ठीक है आज यहाँ तक पूर्णमद पूर्णमित पूर्णापूर्णम गज्य पूर्णश पूय पूर्णमेवा ओम शंकरं गशिष्य क्यय शूभाष्यतौ वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरराग्निदीमूर्तिद विवाहिने व्योम वजेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओं शा शांति शांति, शांति, शांति। सर्वत्र नहीं हो पाएगा जहाँ नहीं, नहीं हो पाएगा तो